से सब प्रकार के जिस से सब प्रकार से प्रतिष्ठित प्रतिष्ट इसके श्लोक के भाष्य में थोड़ा देखेंगे सर्वसाकार सर्वसाकर सब प्रकार से यहाँ पर एक शब्द था मानस आदि भेद ही ध्यान देना मानस भेद ही को शब्दादि विध्याय का विशेषण न इंद्रियाणी का बनाइये कैसे ऐसा ध्यान देना इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कितनी है पांच मन को लगा देंगे तो मन सही छह वैसे पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिया दस इंद्रिया होगी तो यहाँ पर देखना जो मानस शब्द आया है ना तो मानस शब्द आया है क्या बाबा का प्रसाद है कमरे में रख दो अच्छा तो जो मानस शब्द आया है ना तो इसको क्या समझेंगे मन एव मानस क्या मानस manas Man. <tos> शब्द है ना मनस शांत प्रात है मनस से स्वार्थ में अण प्रत्यय करने पर क्या बनेगा मानस तो मानस का क्या अर्थ हो गया मन मानस का क्या अर्थ हो गया तो मानस आदि भेदों वाली मन आदि भेदों वाली फिर आदि से क्या ले ले ले चक्षु प्रशना घृणी है न मन आदि भेदों वाली इंद्रिया विषयों से सब प्रकार से निगृहित <kuh> ऐसा करेंगे ठीक है लग गया तो ये किसका विशेषण है ये का इंद्रिया मन आदि भेदों वाली इंद्रिया सब प्रकार विषयों से है। जिस यति की इन्द्रिया सब प्रकार विषयों से इंद्रिया सब प्रकार विषयों से निगृहित है उसकी प्रज्ञा ठीक है ऐसा कर लेना विषय कौन शब्दादी जिसे विष्णु से निग्रहीत है तो शब्दादि पंचमी भूवचनाथ शब्दादिद्या पंचमी और मानस आदि वेदय तृतीया भूवचनाथ और इंद्रियाणी तृतीयांत है समान विभक्ति वाले का एक साथ अन्य ठीक है ऐसा लगाने लगाएंगे अब आइए अपने पाठ पर कहा अरे ठीक कह रहा है इंद्रियाणी तो प्रथमा भू है और मानस अच्छा ठीक तो है लगाता हूँ मैं इंद्रियाणी तो प्रथमा बहुत है वो बहुत नहीं है मानस आदि भेदों की ये तृतीय बहुत है तो कोई बात नहीं लग जाएगा ऐसा कर लेना मानस आदि भेदों के सहित सभी इंद्रिया लग जाएगा मन आदि भेदों के सहित सह के योग में भी व्यक्ति कौन होती तृतीया और सह का प्रयोग किया जाए अथवा प्रयोग न किया जाए कार्य प्रकरण में है सह शब्द का प्रयोग करे अथवा न करे तृतीया विभक्ति होती है तो ऐसा कर लेना मन आदि भेदों के सहित सभी इंद्रियां क्या कहेंगे तो, भी तो इंद्रियानी तो प्रथमा वो गुजनानी है और वहाँ पर सह के योग में क्या हो गई तृतीया तो उसने सिद्धांत को बताया ऐसा शब्द का प्रयोग हो अथवा न हो जहाँ पर सह का अर्थ निकल रहा है वहाँ क्या हो जाएगी तृतीया तो अर्थ क्या हो जाएगा मन आदि भेदों के सहित इंद्रिया क्या कहेंगे हाँ मन आदि भेदों के सहित हाँ तो सभी इंद्रिया आगे मन आदि भेदों के सहित इंद्रिया सब प्रकार सब आदि विषयों से निगृहित है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ये सब ध्यान रखना चाहिए ये भक्ति वगैरह आप लोगों को इससे पता चलता है या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं इंद्रियाणी को तृतीया वो वचना बोला जाए आप सुन लें इसका मतलब आप पाठ को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं है, है ना हाँ पाठ पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए तृतीया वो उचरा कहने पर भी आप सुनते रहिए बोलना चाहिए तृतीया हम तो बनता ही नहीं इंद्रिया बोलना चाहिए ना आपको चलिए हाँ जागरूक रहना चाहिए पाठ में तो मालूम हो जाता है अच्छा ठीक है बढ़िया है अब देखेंगे पाठ या निशा सरुभ होता है हम जागर संयम ही सा देखना कि सभी प्राणियों के लिए जो निशा है निशा निशाकर्थ तो यहाँ पर क्या था निशा के समान निशायु निशा था ना निशायु, निशा करते क्या निशायु, कि जो परमार्थ तत्व तो सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है परमार्थ तत्व कौन आत्मा जो परमार तत्व तो आत्मा सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है सभी प्राणी कौन अज्ञा नहीं उनके लिए निशा का समान है क्यों अतट बुद्धि नाम अगोचरतवाद है ना क्योंकि आत्मज्ञान से रहित मनुष्यों के ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए वह निशा के समान है निशा के समान कौन है तो? परमार्थ तत्व किसके लिए हाँ कि जो सभी अज्ञानी प्राणी जो परमार्थ तत्व तो सभी अज्ञानी प्राणियों के लिए निशा के समान है अच्छा तत्म संयमी जागर थी सश्याम से क्या लेना है उस परमार रूप निशा में है उस परमारूप निशा में अज्ञान निद्रा से उठा हुआ संयमी योगी जागता है अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध हुआ संयमी योगी जागता है किसमें जागता है परमार तत्व में किसमे और परमार तत्व को निशा कहेंगे किसकी दृष्टि से अज्ञानी की दृष्टि से लग जाएगा श्याम भूतानी जागृति कि जिसमें सभी प्राणी जागते हैं तो यश्याम से क्या लिया था अविद्याशायाम्म क्या लिया था ग्राह ग्राहक भेद रूप अविद्याशा कि जिस अविद्याशा में सभी अज्ञानी प्राणी जागते हैं किसमें जागते हैं अविद्याशा में तो अविद्या जो परमात्मा का ज्ञान नहीं है अविद्या बनी हुई है तो उस अविद्या में ही सभी जागते है और लेकिन वो रहते कैसे हैं? वास्तव में था ना अविद्यानिशा प्रसुप्ता नहीं हो कि अविद्या प्राणी जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में है क्या वो जागे हुए हैं सोए हुए हैं किसमें सोए हुए हैं अविद्या सुसुप्ति के समय तो देखना अज्ञान तो सुसुप्ति में भी रहता है वाय विषयों का ज्ञान तो सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है लेकिन अविद्या तो रहती है ना और स्वप्न अवस्था में भी अविद्या रहती है और जागृत अवस्था में भी अविद्या रहती है तो सोए हुए प्राणी ही जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में वो जागे हुए जागा जागा हुआ कौन है वो योगी तो संयम योगी जागा हुआ है वास्तव में यस्याम निशायाम प्रसुप्तायु जिस निशा में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वाले के समान जागते है ऐसा लगा लेना क्या यश्याम निशायाम जिस निशा में सोए हुए प्राणी सोए हुए अविद्या में पूरा संसार सो रहा है जिनकी जागृत तो अवस्था है वो कैसे हैं वास्तव में वो कैसे हैं सोए हुए, हुए।, हुए है। जिस अविद्या में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वालों के समान जागते हैं। किसके समान जागते हैं स्वप्न देखते हैं आपको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है कोई वस्तु दिखाई पड़ रही है तो आप उसमें आप अपने को क्या मानते हैं जागता हुआ मानते है की सोया हुआ मानते हैं स्वप्न देखते हैं उसमें जागता हुआ मानते हैं ना तो वही अभी जो है ना जो अपने को जागता आप समझने के मैं जाग रहा हूँ ये उसी प्रकार है स्वप्न देखने वाले के समान आप जग रहे हैं वास्तव में जग नहीं अब देखेंगे तो यहाँ भी स्वप्न जिस अविद्या प्राणी स्वप्न स्वप्न दृश्य यहाँ जागृति का अन्वय करेंगे ना कि स्वप्न देखने वाले के समान जागते हैं जागृत उतर है ना तो देखना पश्च्यता के पहले भाष्यकार ने क्या जोड़ा परमार्थत्व कि परमार्थ तत्व आत्मा को जानने वाले मुनि के लिए वह निशा है वह निशा है क्यूँकी हाँ। वो अविद्या रूप है परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए अविद्या रूप होने के कारण वो निशा है तो ध्यान देना अज्ञान को निशा किसकी दृष्टि से कहा ज्ञानी की दृष्टि से अविद्या को निशा कहा परमार्थ तत्व को निशा किसकी दृष्टि से कहा है ये ऐसा आत्मस्वरूप में किसी की स्थिति है तो संसारी लोग सोचेंगे तो सोया जैसा देखता है वो कुछ करेगा नहीं ना व्यवहार तो वो कुछ सोया वो समझेंगे अब देखना अतः इसलिए कर्मण अविद्या अवस्था यहाँ मे इसलिए अतः अविद्या अविद्यावस्थाया चौद्यंते इसलिए अविद्या अविद्यावस्था में ही कर्मों का विधान किया जाता है चौद्यंते है है ना इसलिए अविद्या अविद्यावस्था में ही कर्म विहित होते हैं या अविद्या अविद्यावस्था में ही कर्मों का विधान किया जाता है अच्छा देखेंगे ऊपर क्या था अविद्या क्या था ग्राह ग्राहक भेद लक्षण कहा था ना तो ग्राह ग्राहक का भेद कब होता है ग्राह ग्राहक का भेद अविद्यावस्था में होता है ना है तो जब ग्राह ग्राहक का भेद होगा कि ये ये पदार्थ है ये जानने वाली इंद्रियां हैं ये करता है ये कर्म है ये कर्ण है इसलिए अविद्या अताकर्त करना इससे यह सिद्ध होता है क्या इससे यह सिद्ध होता है कि अविद्या अविद्यावस्था में ही कर्मों का विधान किया जाता भी भी है विद्या विद्यावस्था में तो क्या था जो विद्या ऊपर बताया था ना वो परमार्थत्व पर मुन शानिशा मतलब आज परमार तत्व को जानने वाले मुनि के लिए क्या है सब रात्रि है तो ग्राय ग्राहक भेद उसके लिए क्या है रात्रि है ग्राय ग्राहक भेद रूप विद्या क्या है रात्रि है तो उसके लिए ग्रह ग्राहक कर्म कर्ता करण संप्रदान ये सभी क्या है रात्रि है तो परमार तत्व को जानने वाले मुनि के द्वारा कोई कर्म हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना इससे सिद्ध होता है क्योंकि रात्रि है ना तो फिर किसके मुनि के लिए वो रात्रि है तो उसमें कुछ करवाएगा वो तो परमार्थ सत्य को जानने पर नहीं कर पाता है ऐसा ऐसाकार का विद्यावस्थाया इससे सिद्ध होता है कि अविद्यावस्था में ही कर्मों का विधान किया जाता है न विद्यावस्थायाम विद्यावस्था में कर्मों का विधान नहीं, नहीं किया जाता है अब लगाइए ही करते क्योंकि विद्यायाम सत्य क्योंकि विद्या के होने पर विद्या का क्या अर्थ है ब्रम विद्या ब्रह्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान है hey? विद्या मतलब ब्रह्म विद्या सत्यम होने पर क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने पर या आत्मा का ज्ञान होने पर अविद्या प्रणाशम उपगछति अविद्याश को प्राप्त होती है अविद्या प्रणासम उपगछति क्योंकि विद्या के होने पर अविद्याश को प्राप्त होती है विद्या क्या ग्रह ग्राह नाश को प्राप्त होती है अविद्या ना विद्या का नाश होता है तो उस समय कर्म हो सकता है ऐसा है क्योंकि विद्या के होने पर ग्राह प्रणा नाश को प्राप्त होती है इसमें दृष्टान्त देते हैं उदित सवितर सार्वरम एवं तमा हाँ पर जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सवितर उदित सूर्य उदय होने पर सार्वरम तमा करते है रात्रि का अंधकार रात्रि का अंधकार अंधकार और रात्रि रात्रि ठीक है? जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर का नाश को प्राप्त हो जाता है या रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है सब लग जाएगा बात समझ में आई ये जो बोला गया ना आता इससे होता है कि विद्यावस्था में ही कर्मो का विधान किया जाता है विद्यावस्था में कर्मो का विधान नहीं, नहीं, नहीं किया जाता है क्योंकि विद्या के होने पर ग्राह ग्राहक भे रूप विद्या हो जाती है या नाश को प्राप्त होती है जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रात्रि का नष्ट हो जाता है या नाश को प्राप्त होता है ठीक है हाँ रात्रि का नष्ट हो जाता है सूर्य उदय होने पर अंधकार रहेगा नहीं, नहीं, तो विद्या होने पर ग्राह ग्राहक भेद रूप विद्या रहेगी ना तो फिर जब कर्म करता ऐसा तो कुछ मैं करता हूँ ये कर्म है ये ऐसा तो कुछ भेद नहीं रहेगा हाँ तो जब भेद नहीं रहेगा तो वो कर्म नहीं करेगा ठीक है अब देखना प्राग अब अच्छा विद्यो उत्पत्ति है ऐसा लगाएंगे विद्या उत्पत्ति है प्राग विद्या उत्पत्ति के पहले मतलब आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पहले विद्या और ज्ञान पर्याय है आत्मज्ञान उत्पन्न होने से पहले अविद्या का विशेषण है ये क्रियाकारक फलभेद रूपा प्रमाण बुद्धिया गृहिमाणा नहीं क्रियाकारक फलभेद रूपा यह अविद्या का विशेषण है क्रिया कारक फल भेद रूप का अविद्या क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली ऐसा ध्यान देना ये सभी क्रिया कारक और फल ये तीनों किसके भेद है अविद्या के अविद्या के तीन भेद कौन है नहीं। क्रिया नहीं। कारक और नहीं। फल मतलब क्रिया ही भेद है कारक ही भेद है और फल ही क्या है यहाँ भेदना भेद्य व्यावर्त भेद कि जो वस्तु भिन्न प्रतीत होती है व्यावृत प्रतीत होती है उस वस्तु को यहाँ भेद कहा जा रहा है यहाँ अनोन के लिए भेद शब्द नहीं है बल्कि भिन्न वस्तु के लिए भेद शब्द है। वेद शब्दी रहा तो भेद शब्द यहाँ अनोन्या भाव के लिए नहीं है किसके लिए है भिन्न वस्तु के लिए भिन्न वस्तु कौन क्रिया कारक और फल पंक्ति लगाएंगे क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली मतलब क्रिया भेद है कारक भेद है और फल भेद है इन तीनों के लिए भेद शब्द का प्रयोग है क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली अविद्या ये कब रहती है विद्या उत्पत्ति के पहले विद्या उत्पत्ति के पहले क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली अविद्या उस समय कैसे ज्ञात होती है प्रमाण बुद्धिया गृहमाणा प्रमाण बुद्धि से प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए विद्या उत्पत्ति के पहले अविद्या किस रूप में ज्ञात होती है हाँ कारक तथा फल रूप भेद वाली अविद्या है कैसी है क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली अविद्या प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए कैसे ज्ञात होती है प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होती है मतलब उसको प्रामाणिक ज्ञात होती है क्या मतलब है वो जैसे ये करता है ये कर्म है ये कर्ण है ये कर्म है ये उस कर्म का करता है ये उस फल को कर्म के फल को भोगने वाला है सब प्रामाणिक मालूम पड़ता है तो वही बताया कि प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते, होते हुए मतलब प्रामाणिक ज्ञात होते हुए प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए सर्व कर्म हेतु सभी कर्म का हेतु संभव होती है सभी कर्म का हेतु, हेतु संभव होती है कौन संभव होती है प्रतिज्ञा सर्व कर्म हेतु का अर्थ सभी कर्म का हेतु वाला या सभी कर्म का हेतु है जो अक्वा करने पर फिर अर्थ होगा सभी कर्म का हेतु जो समझते हैं वो समझ ले सर्व कर्म हेतु का अर्थ है सभी कर्मों का जो हेतु है उसमें क्या रहेगा सर्व सर्वकर्म हेतुत्व मतलब कर्म हेतु तो अर्थ होता है सर्व कर्म हेतुत्व का अच्छा अब ध्यान देना पंक्ति लगेंगे एक बार और देखेंगे विद्या उत्पत्ति के पहले क्रियाकारक तथा फल रूप भेद वाली अविद्या अविद्या के क्या क्या भेद है मतलब ये आना जाना क्रियाएँ हैं या अग्निहोत्रादि क्रियाएं हैं और यह कर्ता कारक है ये कर्म कारक है जिस द्रव्य को होम करेंगे वो करण कारक हो जाएगा लेने वाला देता क्या है संप्रदान कारक हो जाएगा जिसमें आहुति देंगे वो हो जाएगा। सब हो ना करता अधिकरण और उसका जो फल स्वर्ग आदि होगा क्रियाकारी क्या अविद्या प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने पर सभी कर्म का हेतु संभव होती है यहाँ अविद्या शब्द का पर्याय माया के लिए है क्यों माया का ये कार्य पूरा संसार है ना माया का कार्य क्या है हाँ शंकराचार्य के मत में ये किसका कार्य है माया, माया का परिणाम ये संसार है ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम अविद्या सब यहाँ माया के लिए अब देखना ना अप्रमाण बुद्धिया क्या है अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु संभव नहीं होती है लगभग अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली विद्या कर्म का हेतु संभव नहीं, नहीं। तो उसके आधार पर लगाएंगे अप्रमाण बुद्धि से कब विद्या ज्ञात होगी विद्या उत्पत्ति के पहले या विद्या उत्पत्ति के बाद हाँ। अप्रमाण बुद्धि कब ज्ञात होगी विद्या उत्पत्ति के पहले तो अप्रमाण बुद्धि से ग्रीमाण थी तो फिर विद्या उत्पत्ति के होने पर कैसी होगी हाँ मतलब विद्या उत्पत्ति होने पर अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात फिर तो ये क्या है प्रामाणिक नहीं लगेगा कुछ ये प्रामाणिक नहीं। हाँ फिर प्रामाणिक तो केवल परमात्मा ही लगेगा, संसार लगेगा। तो ये संसार प्रामाणिक नहीं लगेगा तो भाई ये संसार उसमें अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होगा मतलब प्रामाणिक ज्ञात नहीं होगा ऐसा है अब ऐसा लगाना कि विद्या उत्सत्ति होने पर अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु नहीं हो सकती लग गया हाँ अच्छा हाँ कर्म मतलब कर्म का हेतु नहीं हो सकती है कर्म के हेतु सब कुछ है ना क्रिया कारक फल ये सब होने पर ही कर्म होता है अच्छा अच्छा आपको समझ सकते हो हैं सब कुछ अविद्या ही है ये समझ लेना कि एक, एक निर्विशेष चिन्ह मात्र जो ब्रह्म है उसको छोड़कर सब अविद्या बता रहे है। कि अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु नहीं हो सकती है क्रियाकारक तथा फल ये सब कैसे ज्ञात होंगे अप्रमाण कैसे ज्ञात होंगे अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होंगे अर्थात अप्रामाणिक ज्ञात होंगे उस समय यही सब ये प्रेरक नहीं हो सकते है कौन फल प्रेरक नहीं।, नहीं हो सकते है अगले वाक्य में प्रमाण भूत वेदेन बम चोदितम करम कर्म प्रमाण भूत वेद के द्वारा प्रमाण कौन है वेद प्रमाण भूत कर प्रमाण जिसे प्रमाण रूप समझाता है ना जैसे ब्रह्म रूप तो ब्रह्म रूप का ब्रह्म रूप और भूत शब्दों के प्रयोग से अर्थ में भेद नहीं, नहीं, नहीं आता है तो प्रमाण भूत कर्त क्या है प्रमाण प्रमाण वेद के द्वारा या प्रमाण रूप वेद के द्वारा मम कर्म मेरे लिए कर्म का विधान किया गया है प्रमाण के द्वारा मेरे लिए कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है इति कर्थ ऐसा मानकर कर्ता कर्म प्रवर्तित करता करो में प्रवृत्त होता है यही मानकर प्रवृत्त होता है ना क्या प्रमाण वेद के द्वारा या प्रमाण भूत वेद के द्वारा मेरे लिए कर्तव्य कर्म का विधान किया जाता है इति तरह से ऐसा मानकर कर्ता कर्मण प्रवर्तित कर्ता कर्म में प्रवृत्त होता है आई यही मानकर तो प्रवृत्त होता है तो ऐसा जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है और मुक्ु है और कर्म करता है वो ऐसा मानकर के कर्मो में प्रवृत्त होता है आजकल के लोग जो है ना जो केवल विषय से भी प्राणी है तो वो तो वेद ने यह कहा है तो ऐसा करें प्रवृत्ति होती है क्या वेद ने ये कहा समझ समझकर कोई करता है क्या तो ये है क्या कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है लेकिन अच्छा आदमी है हुआ है, आचरण करता है उसकी बात चल रही है ना आजकल के लोग तो और भी गए हुए हैं वेद से तो कोई मतलब ही नहीं लोगों को अब देखना ये तो स्थिति हुई किसकी अज्ञानी की है हाँ अज्ञानी मतलब उसको आत्मा नहीं है इस दृष्टि से अज्ञानी कहा है आगे देखना न अविद्या मातृदर्वम निशा ही हो सर्वं निशा यु अविद्या मात्र या सब कुछ रात्रि के समान अविद्या मात्र है या कौन ये कर्म करता फल क्या लेंगे कर्मकर्ता कर्म, कर्म, कर्म कारक और फल ये सभी कर्म कारक और फल ये सभी निशा की तरह है अविद्या मात्र है इति है ना तो ऐसा मान करके कर्मण करता न प्रवर्ते ना है ना ना के बाद तो विराम तो होना चाहिए एक वाक्य हो गया प्रवर्त के बाद चाहिए ठीक है और फिर दूसरा वाक्य कैसा है दूसरे वाक्य को अन्वय के क्रम से मैं बोल रहा हूँ इदम सर्वम निशा युग विद्यामात्री कौन क्रियाकार तथा फल ये सभी निशा की तरह अब विद्या मात्र है ऐसा मान ना से क्या लेंगे न प्रवर्तित ऐसा मान कर करु में प्रवृत्त नहीं होता ऐसा मान कर प्रवृत होगा क्या जो सोचेगा क्या ये सब रात्रि की तरह है रात्रि की तरह है तो उसका किसी फल में आकर्षण है क्या जब फल में आकर्षण नहीं है तो फिर वो क्यों करेगा तो है ना वो सब रात्रि क्रिया कारक फल सब रात्रि के समान है वो कुछ करेगा तो यह ऐसा जो है ना कौन होता है वो प्रमाण तत्व को जानने वाला है पश्च्य पश्चो मुने आया था ना न तो ये प्रवृत्ति नहीं होता है लग गया कि इस ध्यान देना तो उसको क्या है कि जो पहला है ना प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोरी कर्तव्यम इसको क्या है कि प्रमाण बुद्धि से ज्ञात हो, हो रही है अविद्या अविद्या क्या क्रियाकारक और फल ये प्रमाण बुद्धि से ज्ञात हो रही है और जो दूसरा है इसको जो है ये क्रियाकारक और फल कैसे ज्ञात हो रहा है अपना और ग्रहण से तो इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है अब आगे फिर तो वो क्या करेगा व्यक्ति तो उसको बताते हैं यस्से पुनः निशा विद्या मात्रम इधम सर्वम भेद जातम इति ज्ञानम पंक्ति लगाना यस्से इति ज्ञानम जिसको यह पुनः यश पुनः जिसको पुनः जिसको इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान हो गया पुनः जिसको ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान हो गया है इदम सर्वम इदम सर्वम भेद जातम निशा मात्रम, यह संपूर्ण भेद कौन क्रियाकारक कारक तथा फल रूप भेद निशा की तरह अविद्या मात्र है पुनः जिसको इति ज्ञानम या ज्ञान हो गया है कि यह सभी भेद कौन क्रियाकारक तथा फल रूप भेद ये निशा की तरह अभिद्या मात्र है तीन प्रकार के वस्तु में मिलेंगी या तो क्रिया होगी या तो कारक होगा या तो फल होगा इससे अतिरिक्त तो कुछ है संसार में दृश्य प्रपंच में इससे अतिरिक्त तो कुछ आया तो ऐसा जो ज्ञान हो गया है वो आत्मज्ञानी है कि अज्ञानी है आत्मज्ञानी है ना उसको सब संसार अभिद्या जैसा लगेगा ये उस आत्मज्ञानी का सभी कर्मो के संन्यास में ही अधिकार है, है नश्य से जिसको लेंगे उसी को तस् से लेंगे से उस आत्म ज्ञानी का सर्व कर्म संस में ही अधिकार है प्रवृत्तोना प्रवृत्ति में, में अधिकार नहीं है में अधिकार नहीं है ऐसा कहते हैं तथा से भी और वैसा तदात्माना इत्यादि इत्यादि ना ज्ञान निष्ठायाम तस्वीकार दर्श्य क्या तथा और इस प्रकार क्या तथा और इस प्रकार तदबुद्ध सदात्माना इत्यादि के द्वारा ज्ञान निष्ठा में ही अधिकारम उसका अधिकार दिखाया जाएगा किसमें अधिकार है ज्ञान अच्छा तो अब उसके लिए तो कोई नहीं है वेद प्रमाण उसके लिए कर्मो में प्रवृत्ति का हेतु नहीं है अब यहाँ पर शंका आ गई पूर्व पक्ष आ गया त्या लेना है ज्ञान निष्ठायाम मतलब जैसे कर्म में जो वैसा आत्म तत्व को जानने वाला परमार वाला योगी है तो वेद उसके लिए कर्मों में प्रवर्तक उसका वेद हो सकता है नहीं वेद उसका कर्मों में प्रवर्तक है? नहीं हो सकता है तो शंका की गई तत्व से ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक प्रमाण का भाव होने पर जैसे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण उसके लिए नहीं है तो ऐसे ही भूलोगे जैसे कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं है तो उसी प्रकार ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति कराने वाले प्रमाण का अभाव होने पर प्रवृत्ति अनुपत्ति उसकी प्रवृत्ति असिद्ध है या उसकी प्रवृत्ति असंभव है पत्रपी से क्या लेना है ज्ञान निष्ठा या ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक प्रमाण प्रवर्तक अर्थ क्या होता है प्रवृत्ति का जनक प्रमाण प्रवृत्ति का या प्रवृत्ति कराने वाले प्रमाण प्रवृति कराने वाला कौन होता है प्रमाण ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति कराने वाले प्रमाण का अभाव होने पर जब प्रवृत्ति कराने वाले प्रमाण का अभाव प्रवृत्ति हो पाएगी किसमें ठीक है ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति कराने वाले प्रमाण का अभाव होने पर उसकी ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति संभव नहीं है इसी चेत तक क्या हुई शंका तो जब ज्ञान निष्ठा में ही ज्ञान निष्ठा में उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है तो वो कहते बनेगा ज्ञान निष्ठा या दिखा ऊपर कहा है नहीं बनेगा ना इसलिए शंका हुई ऊपर जो ज्ञान निष्ठा या मेव कहा शंका हो गई कि प्रवर्तन प्रमाण का अभाव है तो ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति नहीं, नहीं हो सकती है यह पूर्व पक्ष हुआ अब सिद्धांत पक्ष आ रहा है ना से सिद्धांत पक्ष या उत्तर पक्ष एक ही बात है ना ऐसा नहीं कहना क्यूँकी स्वात्म विषयत्वा आत्म ज्ञान से आत्म से आत्मा का ज्ञान अथवा ज्ञान निष्ठा कह सकते हैं क्योंकि ज्ञान निष्ठा अपनी आत्मा को विषय करती है ज्ञान निष्ठा अपनी आत्मा को ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना उसमें हेतु है हेतु में पंचमी लगी है ना स्वात्म स्वाद है स्वात्म विषय वाला अपनी आत्मा को विषय करने वाला कौन है आत्म ज्ञान तो स्वात्म विषय आत्म ज्ञान होगा तो स्वात्म विषय तो किसका होगा आत्म आत्म ज्ञान का है इसे समझना मनुष्य किसका होगा मनुष्य का चरित्र मनुष्य है तो मनुष्य तो किसका जिए, जिए तो वैसे ही स्वात्म विषय का है स्वात्म को विषय करने वाला स्वात्म विषय का क्या अर्थ है स्वात्म को विषय करने वाला तो स्वात्म को विषय करने वाला कौन हुआ आत्मज्ञान आत्मज्ञान हुआ स्वात्म विषय तो स्वात्म तो विषय तो किसका तो उस हिसाब से लिखा है अपनी आत्मा को विषय स्वात्म विषय का अपनी आत्मा को विषय करने वाला कौन है आत्मज्ञान क्योंकि आत्मज्ञान अपनी क्योंकि आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करता है या तो ज्ञान निष्ठा अपनी आत्मा को विषय करती है, भी है, भी है। जो जो अब इसको समझा रहे हैं क्यों नहीं कहना तो बताते हैं ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करता है ही करते क्योंकि आत्मना वाला अपने आत्मा ये न ही आत्मना स्वात्मनी प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता में भी की पुस्तकों की अपेक्षता पाठ प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता यही पाठ है चलिए क्योंकि अपने को आत्मना है ना क्योंकि अपने को अपनी आत्मा के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है ही करते क्योंकि आत्मा को आत्मना करते अपने को आत्मना का कहते हैं अपने को या स्वयं को स्वयं को अपनी आत्मा के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है अपनी आत्मा के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है तो ऐसा लगा लेना अपने को अपनी आत्मा के अच्छा। क्या हमने बताया इसको अपने, अपने को, अपनी अपनी को अपनी आत्मा के विषय में बल्कि थोड़ा लक्षण लगाइए अपने को अपनी आत्मा के ज्ञान के विषय में क्या ज्ञान अपने को अपनी आत्मा के ज्ञान के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं होती है प्रवर्तक अर्थ होता है प्रवृत्ति कराने वाला प्रवृत्ति कराने वाला कौन होता है प्रमाण प्रवृत्ति कराने वाला कौन होता है ध्यान देना जैसे आपने किसको देखा किस प्रमाण से देखा चक्षु प्रमाण से देखा चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण है तो फिर आपको जब प्रवर्तक प्रमाण हो गया ना चक्षु और यदि पाने की इच्छा है पाने की तो फिर आप क्या करेंगे पाने का प्रयास करेंगे पाने का तो प्रमाण यानी आपने इसमें चक्षु प्रमाण के द्वारा इस जाना और फिर प्राप्त करने की इच्छा हुई तो क्या होगी आपकी प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्राप्त करने की तो प्राप्त करने में जो प्रवृत्ति हुई उस प्रवृत्ति का जनक कौन हुआ तो प्रवृत्ति का जनक प्रमाण हुआ प्रवृत्ति का जनक प्रमाण हुआ ये इच्छा द्वारा हुआ या तो स्वता हो गया इच्छा, इच्छा होने पर हो ये प्रवृति होगी मान लो चक्षु प्रमाण हो आपने जाना लेकिन यदि इच्छा नहीं होगी हो तो प्रवृत्ति होगी तो प्रमाण प... किसमें प्रवृत्ति नहीं होगी प्राप्त करने चक्षु के द्वारा जान लिया अब इच्छा होगी तो इसकी प्राप्त करने में इसे प्राप्त करने में प्रवृत्ति होगी तो प्रवर्तक कौन हुआ प्रमाण पर कैसे इच्छा द्वारा इच्छा द्वारा प्रवर्तक कौन होता है प्रमाण इसलिए प्रवर्तक प्रमाण कहा गया प्रवर्तक गया बस आई है। अब ये ऊपर शंका हो गई थी ना कि ये है कि ज्ञान निष्ठा में भी कोई प्रवर्तक प्रमाण नहीं होगा ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति होगा जैसे कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं है ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो ना ऐसा नहीं कहना क्यूँकी आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करने वाला है इसको समझाते ही करते क्योंकि क्यूँकी स्वयं को अपनी आत्मा के ज्ञान के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं है अपनी आत्मा के ज्ञान के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा ध्यान देना दूसरे को अपने को जानने में किसी प्रमाण की जरूरत है क्या नहीं। अपने तो अपना स्वरूप तो स्वतः सिद्ध है पहले भी आया था ना और यहाँ भी बताते हैं आत्मत्वादेव इसका लिखना आत्मत्वादेव स्वतः सिद्ध हम कि अपना स्वरूप इसको देखना पड़ेगा क्या आत्मत्वाद स्वतः मतलब अपना स्वरूप होने के कारण वो स्वतः सिद्ध है आत्मत्वाद एव स्वता अपना स्वरूप होने कारण वह स्वता सिद्ध है अच्छा इसको कैसा कहे जो स्वतः सिद्ध है उसके ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं, नहीं।, नहीं है चलिए आगे देखेंगे कौन किस्म की है ये लिख लो थोड़ा ऐसा लिखना संस्कृत में लिखोगे hmm. यथा देहात्मा अभिमानीना यथा देहात्मा अभिमानीना स्वादेह दर्शने, नास्ति यथा स्वेहदर्शन प्रवर्तक प्रमाण यहात्मा स्वेहदर्शन प्रवर्तक प्रमाण निक भावी तद्भवे तद, तद प्रवर्त सा तवर्त तदवर् हाँ सवर्त थी थी भावा तदवत भावा इसको लगाइए थोड़ा पंक्ति को जैसे दे, देहात्मा बुद्धि वाले जैसे देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने देह के देखने में प्रवृत्ति का हेतु कोई प्रमाण नहीं होता है अपने देह को देखने में अपने देह को दे, देखता है व्यक्ति तो अपने देह को देखने में जो प्रवृत्ति होती है तो किसी प्रमाण उसमें प्रवृत्ति करता देखने के लिए कि स्वयं देख लेता है वो यही इसका मतलब है जैसे दे, देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने देह के देखने में देखने में प्रवृत्ति प्रवर्तक किसमें प्रवर्तक है हाँ देखने में प्रवर्तक देखने में प्रवर्तक कोई प्रमाण नहीं होता है मतलब देखने की आंख बंद ठीक है अब देख रहा है अब आंख खोल करके देखेगा तो जब आंख बंद तो है तो प्रवर्तक कोई प्रमाण है नहीं नहीं ध्यान आंख बंद करते समय वो अपनी देह को देख रहा है नहीं देखता है और आंख खोलने पर अपनी देखो, तो अपनी देह को देखने में अन्य कोई प्रमाण है क्या नहीं, नहीं। कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है जो बोलता है की अपनी देह को देखना चाहिए ऐसा विधान करने वाला कोई प्रमाण है क्या जब वो हाथ बंद किया है तो कोई विधान करने वाला प्रमाण तो नहीं कि अपने देह को देखना चाहिए ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण है क्या नहीं, नहीं। इस दृष्टि से का है जैसे देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने देह के देखने में प्रवृत्ति कराने वाला अपनी किसने प्रवृत्ति कराने वाला देखने में प्रवृत्ति कराने वाले कोई प्रमाण नहीं है कड़वावे भी करता है उसमें वैसे, प्र, वैसे प्रमाण का अभाव होनी पड़ेगी वैसे प्रमाण का वह मनुष्य उसको देखने में प्रवृत्ति होता है उसको देखने में प्रवृत्ति होता है तदवत उसी प्रकार ध्यान देना ज्ञानी मनुष्य को अपनी आत्मा के जानने में या अपनी तरफ से जोड़ेंगे उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को अपनी आत्मा को जानने में प्रवर्तक कोई प्रमाण नहीं है और उसके अभाव होने पर भी वो उसको जानने में प्रवृत्त होगा तुलना कर लग जाएगा उसी प्रकार क्या ज्ञानी मनुष्य को अपनी आत्मा के ज्ञान में प्रवर्तक कोई प्रमाण नहीं है तो अपनी आत्मा को जानने में प्रवर्तन प्रमाण का अभाव होने पर भी उसको जानने में वो प्रवृत्त हो जाएगा ऐसा इसका ताजपद है ये भाव तो यह इसका पंक्ति लगाएंगे असुविधा हो तो कल फिर पूछ लेंगे आप तद अंतत्वाद सर्व स्वर प्रमाणा नाम प्रमाणत्व और सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व तो? सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व तद तो? अंतत्वाद का अर्थ है आत्मज्ञान के अंतर्गत है क्या कहेंगे सभी तो प्रमाणों का प्रमाणत्व तो आत्मज्ञान के अंतर्गत है अब इसको समझाते हैं इसका तात्पर्य ही करते क्यूँकी आत्मस्वरूप अधिगमे सत्य क्योंकि आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय का व्यवहार संभव आत्मस्वरूप का, का साक्षात्कार होने ही करते क्योंकि आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय का व्यवहार संभव प्रमाण से किसी वस्तु को हम जानते हैं किसी वस्तु को जानने का साधन क्या होता है प्रमाण और प्रमाण से जिस वस्तु को जानते हैं उसे क्या कहते हैं प्रमे क्या कहते हैं प्रमेय अर्थ ज्ञान का विषय प्रमाकर्थ प्रमेय अर्थ होता है प्रमाह का विषय क्या अर्थ होता है और प्रमा किसे कहते हैं यथार्थ ज्ञान को कहते हैं और यथार्थ ज्ञान किससे होता है प्रमाण से होता है तो प्रमेय अर्थ क्या हुआ की प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय हाँ प्रमाण जन्य प्रमा का विषय कि जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं है तो ये प्रमाण है ये प्रमेय है ऐसा सब प्रतीत होता है और जब क्या है कि आत्म साक्षात्कार न होने पर या प्रमाण है या प्रमेय है ऐसा व्यवहार संभव होता है और आत्म साक्षात्कार होने पर ऐसा है व्यवहार संभव नहीं नहीं है उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए सब कुछ भ्रम ही होता है क्यूँकी आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभव नहीं होता है कब संभव नहीं होता है हाँ तो उसके लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण नहीं है अब प्रमित्व ही आ, अच्छा ध्यान देना आत्मा क्या है प्रमाता है आत्मा क्या है आ, प्रमाता का होता है प्रमा आश्रय या प्रमा कर्ता प्रमाता का क्या होता है प्रमा आश्रय या प्रमा कर्ता तो अब ध्यान देना कि शास्त्र से जब अपने स्वरूप का पता चलता है कि ज्ञान रूप आनंद रूप निर्विशेष चिन्हमात्र आत्मा का स्वरूप है ये किससे मालूम होता है शास्त्र से तो जो शास्त्र प्रमाण है वो आत्मा के परमातित्व को भी निवृत्त कर देता है परमातृत्व को भी क्योंकि परमातृत्व क्या है एक उसका धर्म है प्रमाता आत्मा का धर्म क्या है परमातृत्व तो जो शास्त्र बताता है आत्मा निर्विशेष है चिन्ह मात्र है वो परमातृत्व धर्म को भी निवृत्त कर देता है उसमें ये भी नहीं लगेगा कि हमें हम, हमें प्रमात है हम प्रमाता है पंक्ति लगाना ही लगाइए प्रमाण। ये अंतिम प्रमाणम का अर्थ है शास्त्र प्रमाण अंतिम प्रमाणम इन थोड़ा जोड़ देना शास्त्र प्रमाण ये आत्मज्ञान करा के शास्त्र प्रमाण वृत्ति ज्ञान करा करके वृत्ति क्या समझते है शास्त्र के द्वारा क्या क्या ये आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्माकार वृत्ति होगी कैसी वृत्ति होगी हाँ ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो कैसी वृत्ति हुई तो वही शास्त्र ज्ञान वृत्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा के प्रमात को भी निवृत्त कर देता है कैसे निवृत्त कर देता है वृत्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा के प्रमात धर्म को भी निवृत्त कर देता है वृत्ति ज्ञान कैसा होगा की निर्विशेष सभी विशेषताओं से रहित निर्विशेष शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा सभी विशेषताओं से रहित सभी विशेषणों से रहित तो उसमें प्रमातृत्व धर्म रहेगा शास्त्र प्रमाण वृत्ति ज्ञान द्वारा आत्मा के प्रमात को भी निवृत्त कर देता है कौन निवृत्त कर देता है शास्त्र प्रमाण अच्छा कैसे निवृत्त कर देता है वृत्ति ज्ञान के द्वारा अच्छा अच्छा ठीक है परमातृत्व को निवृत्त कर देता है अब देखना ठीक है क्या निवृत एव और निवृत्त करते हुए निवृत्त करते हुए स्वयं भी अप्रमाणिक हो जाता है निवृत करते हुए स्वयं भी अप्रमाण हो जाता है कौन शास्त्र निवृत्त करते हुए स्वयं भी अप्रमाण हो जाता है जिस प्रकार स्वप्न काल के प्रमाण जागने पर अप्रमाण हो जाते हैं स्वप्न काल के प्रमाण जागने पर क्या हो जाते हैं अप्रमाण हो जाते हैं स्वप्न काल में आप कोई वस्तु देखे नेत्र से तो स्वप्न काल का प्रमाण जो नेत्र हुआ ना अब जागने पर वो वस्तु दिखाई देगी अब वो प्रमाण रहेगा जैसे स्वप्न काल का प्रमाण जैसे स्वप्न काल का प्रमाण जागने पर अप्रमाण हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र प्रमाण प्रमात को निवृत्त करते हुए किसको निवृत्त करते हुए शास्त्र प्रमाण प्रमात को निवृत्त करते हुए स्वयं अप्रमाण हो जाता है मतलब यह है ना कि अब उसको शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है शास्त्र की आवश्यकता होती है कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्रवृत्ति के लिए ज्ञान निष्ठा के द्वारा जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया अब उसको शास्त्र की आवश्यकता नहीं है तो अप्रमाण जैसा है कैसा है वो आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्र किसी को प्रवृत्त करता है ना कि अमुक कर्म करो अथवा अमुक साधना करो अब उसको कोई आवश्यकता है क्या तो अप्रमाण जैसा हो गया शास्त्र उसके लिए यही मतलब है क्या लो, लोके चाह वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतु आदर्शनाथ प्रमाण से और लोक में वस्तु की प्राप्ति होने पर लोक में वस्तु की प्राप्ति होने पर प्रमाणस से प्रवृत्ति हेतुनाथ कि प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं देखा जाता है वस्तु की प्राप्ति होने पर प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं देखा जाता है ध्यान देना जब वस्तु प्राप्त न हो तो प्रमाण किसका हेतु बनेगा प्रवृत्ति का प्रवृत्ति का हेतु हाँ? वस्तु को प्राप्त करने की प्रवृत्ति का हेतु ध्यान देना इच्छा द्वारा होगा प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु कैसे होगा इच्छा द्वारा लेकिन जब वस्तु अपने पास है तब इच्छा होगी क्या प्राप्त करने की वही है और लोक में वस्तु के प्राप्त होने पर प्रमाण प्रवृत्ति का हेतु नहीं देखा जाता है तो इसको आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया या आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो कोई प्रमाण उसकी प्रवृत्ति का हेतु नहीं होगा अब देखिए तो जो अपरोक्ष ज्ञानी है उसकी तो प्रवृत्ति नहीं होगी ना अच्छा वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है हाँ अब देखेंगे देखें। और जिसको अपरोक्ष से साक्षात्कार नहीं है अपरो नहीं, नहीं है नहीं। कैसा है परोक्ष तो उसके उसी प्रवृत्ति होगी जो हमने लिखाया है ना आपको वाक्य क्या लिखाया जैसे देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने देव को देखने के लिए किसी प्रमाण की क्या क्या एक बात पढ़ा अच्छा अपने देह को देखने में प्रवृत्ति कराने वाला कोई प्रमाण है नहीं अपने देह को देखने की प्रवृत्ति होती चक्षु से पर अपने देह को चु ऐसी देखने में क्या पंक्ति पढ़ना ठीक है जैसे देहात्म बुद्धि वाले पुरुष को चक्षु के द्वारा अपने देह को देखने के लिए अन्य कोई प्रमाण प्रेरित करता है देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को चक्षु ऐसी अपनी देह को देखने के लिए कोई प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण है ऐसा तो, तो कोई वचन नहीं कि नेत्र से अपने देखो देखो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है फिर भी देखता है तो उसी प्रकार क्या है कि ये उसी प्रवृत्त होता है ना वो नहीं. उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है जो परोक्ष ज्ञानी व्यक्ति है तो आप स्वरूप को जानने में प्रवर्तन प्रमाण के न होने पर भी क्या है उसको जानने में प्रवृत्त होना है यह ज्ञान देना कौन जो परोक्ष ज्ञानी है और अपरोक्ष ज्ञानी को तो जानने में प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि जान चुका है ऐसा अलग अलग ना तस्मात इससे यह सिद्ध होता है आत्मविद्या आत्मविदा कर्म अधिकारा न तस्मात की सिद्धम इससे या सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानी का कर्म अधिकार नहीं, नहीं है अच्छा तो क्यूँकी जिसमे सब जाग रहे हैं ग्राह ग्राहद तो रूप अविद्या में वो उसके लिए क्या है राष्ट्रीय है तो उसके लिए वो है ही नहीं वो तो अविद्या है उसके लिए सब विद्या को क्यों करेगा वो आज पाठ हुआ नहीं चलो दो देखो कल तीसरे अध्याय में प्रवेश करना है इसको खत्म करके जैसे भी वो ऐसा का त्याग करने वाले स्थिति प्रज्ञ विद्वान सन्यासी का त्यक्ता, त्यक्ता हा, हा, एन त्याग किया है ऐसाओं का जिसने इन कबता एषणा लोकना पुत्र एषणा ऐसा शब्द अच्छा और वो ऐसाओं का त्याग किया हुआ ज्ञानी सन्यासी कैसा स्थित प्रत्ये क्योंकि आया था ना कि वो इच्छा इच्छा को बताया था इच्छा के लिए नहीं आया अभी अशांत से पुता सुखम को तो आया था अच्छा चलिए ये आगे देखना। इस नौ का त्याग की बात पहले आई है ना आई, वैसे ही यश इंदिराणी इंद्रियों को बस में करने की बात आई है काम आप दो बिजाते भी, भी आया है आई है। क्या था? क्या था पुत्र मित्र ठीक है ठीक है बहुत अच्छा हाँ हाँ फिर यहाँ ये का मान सम्मान पार्थ मनोगतान तो सभी कामनाओं से त्याग की बात यहाँ आई है संग्रह में सुख है त्याग में सुख है बताइए त्याग में सुख है और फिर भी सुख तो त्याग में, है।, है।, त्याग में है।, है और लोग सोचते हैं संग्रह से सुख हो जाएगा इसे विपरीत ज्ञान के होने कारण आदमी दुखी बना रहता है बहुत है बात देखिए कहा गया पाठा गया त्याग किए हुए स्थित प्रज्ञ ज्ञानी सन्यासी का स्थित प्रज्ञा सन्यासी कैसा ज्ञानी सन्यासी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तू काम कामिना असन्यासी ना, ना। किंतु भोगों का भोगों की कामना करने वाले तोरी. सन्यासी भिन्न को या असन्यासी को ना है ना मोक्ष प्राप्ति ना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है पंक्ति लगाना एसनाहों का त्याग करने वाले स्त्री प्रज्ञ ज्ञानी सन्यासी को भी मोक्ष प्राप्ति होती है मोक्ष प्राप्ति तक के बाद अर्धविरा बनाना तू असन्यासी ना काम ना उससे लेना है मोक्ष प्राप्ति ना किंतु काम कामिना का है कि भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है इसी इस अर्थ को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए कहते हैं। इस अर्थ को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा वाले या इच्छा करते हुए भगवान कहते हैं ये जो मोक्ष प्राप्ति का जहाँ भी प्रसंग आएगा वहाँ यही ये लेते हैं ये लेते हैं ऐसा है अंकराचार्य का ऐसा है अभिप्राय इनका इनके टीकाकार भी उसी को जोर लगाते हैं ये टीका है ना ये टीका इसमें लिखा है टीका में कि गीता के अध्ययन और अध्यापन में पाठ करने में और सुनने में सन्यासी का ही अधिकार है इसमें लिखा है अब गीता का वक्ता और श्रोता क्या है सन्यासी है क्या और टीका कार ये तो को भी अप्रमाणिक गीता उपदेश को अप्रमाणित कर रहा है टीकाकार भा, हाँ, प्रकाश टीका है ना इसने ऐसा लिखा उल्टा पुल्टा अच्छा खुद भी ग्रंथ से पंडित है तो एक तो खुद ही अधिकारी हुआ जी कहान इसमें नहीं इसमें तो वो एव, एवं शब्द का प्रयोग करता है प्रधानता प्रधानता क्या जिसके अंदर साधन रो क्या है सट संपत्ति हैत्व तो है वही इसका अधिकार है किसी भी आश्रम का हो उसमें क्या है विवेक वगैरह कहीं भी किसी का हो सकता है और सन्यास तो, तो रोटी के लिए ज़्यादा किया जाता है ना आजकल त्याग पे क्या होता है रोटी के लिए लोग बाबा जी बनते हैं सब ज़्यादातर लोग बाबा जी रोटी के लिए बनता है फिर तो किसी समस्या से बनता है सीधी बात है समस्या नहीं होगी तो आगे भी वो विरक्त ही रहेगा त्याग ही रहेगा संग्रह नहीं करेगा आगे भी उसके लक्षण दूसरे होंगे अब बाद में मठ मंदिर का संग्रह करना ये सब करना धन संपत्ति बटोरना शिष्य बनाना ये सब क्या है ये सब बैरागरी की कमी से ही है अधिकारी न न चतुर्थाष्टमी के लिए है लेकिन चतुर्थाष्टी शंकराचार्य के अनुसार जो तो है वो वो क्या संग्रही नहीं है शंकराचार्य जो तो यति सन्यासी ले रहे हैं वो चतुर्थअष्टमी के लिए ले रहे हैं क्या अन्य अष्टमी के लिए नहीं ले रहे हैं वोता परिवार जब होना चाहिए वो आजकल तो ऐसा नहीं है आजकल तो गुड्डा गुड्डी का खेल है लगा जो संबंध है गुड्डा गुड्डी जानते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं वही सब ये गुरु से तो कुछ सकते नहीं है समझ में